शिव पुराण रुद्र संहिता जो लोग पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए पाप दावाग्नि से दत्त होने वाले प्राणियों को उस शिव नामामृत के बिना शांति नहीं मिल सकती संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वानों ने यही निश्चय किया है कि भगवान शिव की पूजा ही उत्कृष्ट साधन तथा जन्मरण रूपी संसार बंधन के नाश का उपाय है आज से यत्न पूर्वक सावधान रहकर कर विधि विधान के साथ भक्तिभाव से नित्य निरंतर जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदाशिव भजन करो नित्य शिव की ही कथा सुनो और कहो तथा अत्यंत यत्न करके बारंबार शिव भक्तों का पूजन किया करो उन्हें श्रेष्ठ अपने हृदय में भगवान शिव के उज्जवल चरणार की स्थापना करके पहले शिव के तीर्थों में विचरो मुने इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुपम महात्मा का दर्शन करते हुए अंत में आनंदवन काशी को जाओ वह स्थान भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है वहां नाथ जी का दर्शन पूजन करो विशेषतः उनकी स्तुति वंदना करके तुम निर्विकल्प संशय रहित हो जाओगे नारद जी इसके बाद तुम्हें मेरी आज्ञा से भक्तिपूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चय ही ब्रह्मलोक में जाना चाहिए वहाँ अपने पिता ब्रह्मा जी की विशेष रूप से स्तुति वंदना करके तुम्हें प्रसन्नतापूर्ण हृदय से बारंबार शिव महिमा के विषय में प्रश्न करना चाहिए ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं वे तुम्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महात्म और सतनामस्त्रोत्र सुनाएंगे मुने आज से तुम शिव आराधन में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाओ और विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनो भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे इस प्रकार प्रसन्न चित्त हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर श्री शिव का स्मरण वंदन और स्तवन करके वहां से अंतर ध्यान हो गए